देवी भागवत प्रथम स्कंध व्यास जी ने कहा पुत्र गृह तो बंधन आगार है और न बंधन में कारण ही जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कार्य में लगा रहे श्राद्ध करे सत्य बोले और पवित्रता रखे तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है ब्रह्मचारी सन्यासी और बानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्यान्ह के बाद भिक्षा के लिए आते हैं उन्हें पूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थों को महान धर्म होता है वे कितार्थ हो जाते हैं गृहस्थाश्रम में श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने न देखा है और न सुना ही है विज्ञ वशिष्ठ आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं महाभाग वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थों को क्या नहीं मिल सकता स्वर्ग मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ रहते हैं जिस जिस बात की अभिलाषा होती उसी को वह पा जाता है धर्म के जानकार पुरुष कहते हैं कि एक आश्रम के नियम का पालन करके दूसरे आश्रम में जाना चाहिए अतः तुम अग्नि स्थापन करके यत्न पूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ पुत्र धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है अब तुम गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं पितरों एवं मनुष्यों को सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ इसके पश्चात गृह का परित्याग करके वन में जाकर वहाँ का उत्तम व्रत पालन करना वानप्रस्थ प्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ सन्यासास्त्रम में चले जाना बेटा तुम मेरे हित भरी बात मान जाओ। तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए सुखदेव जी ने कहा पिताजी गृहस्थाश्रम सदा कष्ट देने वाला है मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं पिताजी धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मार काट मचाया करते हैं इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रिय भिक्षु को प्राप्त होता है त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता इंद्र स्वर्ग के राजा हैं किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल उठता है वे अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं महाभाग आपका मैं औरस पुत्र हूँ यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं